दोपहर तो में लंच टाइम होते होते डी नगर ब्रांच के सभी डिटेक्टिव यहां गोल्डन टॉम्ब के पास पहुंच चुके थे राघव अपने साथ दो पोर्ट्रेट एक्सपर्ट्स को भी लेकर आया हुआ था और अमित अपने साथ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की पूरी टीम लेकर यहां पहुंचा हुआ था ये सब लोग मिलकर यहां टॉम्ब वाले एरिया से सारे सबूत आदि घूम घूम कर इकट्ठा कर रहे थे सर्विलांस रूम में से जो वीडियो फुटेज मिला था वो बहुत ही शॉकिंग था विक्रांत और बाकी की टीम ये फुटेज देख हैरान रह गई थी एक हफ्ते पहले जिस रात को सर्विलांस रूम में लगे सिक्योरिटी सिस्टम से हार्ड ड्राइव चेंज किया गया था उस रात को वहाँ फाइनेंस रूम से लगभग 30 मीटर की दूरी पर कुछ लोग अजीब से हरकत करते हुए देखे गए थे वहाँ शायद तीन चार लोग थे और वो लोग गोल्डन टॉम्प के पास मौजूद तालाब के आसपास के एरिया को बड़े ध्यान से देख रहे थे उन सभी ने अपने हाथ में एक एक टॉर्च भी ले रखा था और टॉर्च के सहारे ये लोग तालाब पर नजर रखे हुए थे अंत में जब विक्रांत और बाकी के लोगों ने ऑब्जर्व किया तो पता लगा कि ये लोग गोल्डन टॉम्ब के पास में खड़े थे टॉम्ब की जिस दीवार के पास ये लोग खड़े थे वहाँ साइड में काफी पुराने तरह के स्टोन स्टील्स का ढेर लगा हुआ था स्टोन स्टील्स एक खास तरह का पत्थर होता है जिसका इस्तेमाल पुराने समय में मकबरे आदि बनाने के लिए किया जाता था और वीडियो में साफ दिख रहा था की ये लोग इस स्टोन स्टील्स को बड़े ध्यान से देख रहे थे विक्रांत को थोड़ी हैरानी हुई ये लोग तो तालाब में से पानी निकालकर उसे खाली करने के लिए आए हुए थे तो फिर वीडियो देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लोग स्टोन स्टील्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं? ये स्टोन स्टील्स तब यहाँ लाया गया था जब गोल्डन टॉम्प का कंस्ट्रक्शन हो रहा था चीफ इन्चार्ज ने जवाब दिया तब इस पार्क वाले एरिया को डेकोरेट करने के लिए ये सब पत्थर यहाँ लाए गए थे ताकि टूरिस्ट इन्हें देख सकें कुछ पत्थर लगवाया भी गया है लेकिन बाकी का जो बचाव हुआ था उसे यहाँ मकबरे की दीवार के आस रखवा दिया गया इसमें से कई सारे तो टूटे हुए भी हैं, अब उनकी इतनी कीमत भी नहीं रह गई है अच्छा इस पर गढ़ा क्या गया है? सवाल किया, कुछ नहीं बस उर्दू और फारसी भाषा में अजान वगैरह लिखा गया है ऐसे पत्थर तो हर टॉम के पास रखे जाते हैं चीफ इंचार्ज ने कहा हो सकता है कि इन सालों ने इस पर कार्व की गई चीजों को मिटा दिया हो एक मिनट अभी अभी कुछ दिन पहले ही नवाब साहब के समय का एक स्टोन स्टील गायब हुआ था कहीं ये ये नहीं नहीं बिल्कुल नहीं लेडी अकाउंटेंट ने कहा आपको याद नहीं है कि जब ये सर्विलांस वाला इंसिडेंट हुआ था तब हमने पूरा एरिया चेक किया था हमने ये सब पत्थर भी चेक किए थे लेकिन कुछ गायब तो नहीं हुआ था ना यहाँ तक कि इन पत्थरों को तो किसी ने टच भी नहीं किया था उसने वहाँ पड़े पत्थरों की तरफ इशारा करते हुए कहा और दूसरी बात ये की ये पत्थर कोई बहुत कीमती थोड़ी ना है। जो कोई इतना रिस्क लेकर इसे चुराने आएगा स्टोन स्टील्स घड़े हुए पत्थर विकांत मनी मन सोचने लगा उसे ये केस और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा था उसने यहाँ आसपास के एरिया पर नजर डालना शुरू किया उसने अंदाजा लगाया कि यह तालाब टॉम्ब से तकरीबन पंद्रह मीटर की दूरी पर स्थित है लेकिन एक चीज ये नहीं समझ में आ रही थी कि ये गिरोह यहाँ पर आया उन लोगों ने तालाब का पानी खाली किया और गढ़े हुए पत्थरों का निरीक्षण किया लेकिन कुछ भी टच नहीं किया इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है वो लोग आखिर यहाँ से क्या लेकर गए कुछ समझ नहीं आ रहा वो लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जरूर खोज रहे थे विक्रांत मनी मन सोचने लगे विक्रांत ने फिर से पूरे वीडियो फुटेज को देखना शुरू किया अब की बार वो बड़े ध्यान से वीडियो फुटेज देख रहा था पहली बात तो ये घटना आधी रात की थी इस वजह से उतना क्लियर वीडियो दिख भी नहीं रहा था और कैमरा भी काफी दूरी पर लगा हुआ था जिस वजह से उतना साफ कुछ नजर नहीं आ रहा था लेकिन जब वीडियो को बार बार प्ले करके देखा गया विक्रांत को थोड़ा दिखाई पड़ा कि उसमें चार पांच लोग नजर आ रहे थे इन लोगों का चेहरा तो किसी हाल में नजर नहीं आ रहा था लेकिन बीगर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था इन लोगों की एक्टिविटी बार-बार देखने के बाद विक्रांत को समझ में आया कि उनके ग्रुप में ऐसा था जो काफी धीमी गति से मूवमेंट कर रहा था शायद उसके घुटने में कुछ प्रॉब्लम थी क्योंकि तो वो थोड़ा झुक भी चल रहा था फुटेज देख कर भी लग रहा था की उसकी उम्र भी बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा थी और इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात ये थी की इस आदमी पर कोई लगातार नजर रखे हुए थे ये आदमी जहां जहां जा रहा था वहां उसके पीछे कोई ना कोई जरूर जा रहा था कहीं ये इन लोगों को ये डर तो नहीं है कि ये आदमी भाग जाएगा इसीलिए इस पर नजर रखे हुए विक्रांत को थोड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उस बूढ़े आदमी के बारे में सोचकर उसे थोड़ा दुख भी हुआ ये बूढ़ा आदमी कहीं कहीं पुरातत्व विभाग का एक्सपर्ट तो नहीं है ये वही एक्सपर्ट तो नहीं है जो मिस्टर मणिरत्नम अयर के साथ गायब हुआ था ओह अगर की बात को एकदम लेते हुए, की एक और टीम को वहाँ पर भेज दिया दोपहर के करीब दो बजने तक फोरेंसिक डिपार्टमेंट ने अपना लगभग काम खत्म कर लिया था सबसे पहले तो उन्होंने पुरातत्व विभाग के गायब हुए दोनों एक्सपर्ट को खोजना शुरू कर दिया शुरुआती जांच में फोरेंसिक डिपार्टमेंट ने पता लगा लिया था कि सीसीटीवी फुटेज में जो बूढ़ा आदमी दिख रहा है उनका नाम मिस्टर मुकेश रस्तोगी है वो आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर होने के साथ ही डिपार्टमेंटल एक्सपर्ट्स भी हैं। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के अनुसार तिरानवे प्रतिशत चांस है कि वो आदमी मुकेश रस्तोगी ही है जो की मिस्टर अय्यर के दोस्त थे और उनके साथ ही गायब हुए थे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने ये दावा पूरे सबूत के साथ पेश किया था अच्छा दूसरी बात ये थी कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के इस दावे के साथ ही ये भी साबित हो गया है कि आज से ठीक हफ्ते पहले तक प्रोफेसर मुकेश रस्तोगी जिंदा थे और दूसरी चीज मुकेश रस्तोगी जिस गैंग के साथ यहाँ गोल्डन टॉम्प के पास दिख रहे हैं इसी गैंग ने मिस्टर अयर का मर्डर किया था इस बात को भी पूरी तरह से माना जा सकता है वीडियो देख कहा जा सकता था की प्रोफेसर मुकेश रस्तोगी को इन लोगों ने जबरदस्ती यहाँ पकड़ कर लाया हुआ था यानी कि पुरातत्व विभाग के इन तीनों एक्सपर्ट को मकबरे में चोरी करने वाले गैंग ने किडनैप किया हुआ था एक चीज ये भी क्लियर हो गई थी कि यहाँ गोल्डन टॉम में मौजूद तालाब से छेड़छाड़ करने वाले लोग ही इगतपुरी में हुई चोरी और वहाँ के मर्डर केस के जिम्मेदार हैं। ऐसे में अगर इन चोरों को पकड़ लिया जाए तो समझो ये केस सॉल्व हो गया प्रोफेसर मुकेश रस्तोगी की पहचान होने ऐसी अब ये केस थोड़ा क्लियर हो रहा था लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं समझ में आ रहा था की आखिर इगतपुरी के मकबरे में चोरी करने वाला गैंग गोल्डन टॉम में क्या करने आया हुआ था और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि लोग यहां आकर तालाब में क्या खोजने की कोशिश कर रहे थे और उससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात तो यह है कि आखिर ये लोग स्टोन स्टील्स को इतने ध्यान से क्यों देख रहे थे उसमें ऐसा क्या था उसके तो कोई बात ही नहीं कर रहा है वीडियो में साफ दिख रहा था कि ये लोग स्टोन स्टील्स को बड़े ध्यान से देख रहे थे लेकिन अगर गोल्डन पिलर सच में तालाब के भीतर मौजूद था तो फिर ये लोग स्टोन स्टील्स के आसपास क्यों घूम रहे थे और दूसरी चीज ये गढ़े हुए पत्थर तो इतना कीमती भी नहीं है फिर क्यों ये लोग इसका इतना निरीक्षण कर रहे थे वहाँ इन्हें क्या मिल सकता था पोर्ट्रेट एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए पोर्ट्रेट को देखने के बाद तो ये बात एकदम क्लियर हो गई कि वीडियो फुटेज में दिखने वाला बूढ़ा आदमी प्रोफेसर दस्तोगी ही थे लेकिन बाकी के लोगों की आईडेंटिटी क्लियर नहीं हो पा रही थी बार बार वीडियो देखने के बाद भी पोर्ट्रेट एक्सपर्ट को कोई ऐसा प्वाइंट नहीं मिल पा रहा था जहाँ से वो बाकी के गैंग मेंबर में से किसी का पोर्ट्रेट बना सके उनका कहना था कि बाकी की पोर्ट्रेट बनाने के लिए उन्हें और डिटेल की जरूरत है उधर विक्रांत ने अमित और जतिन को स्टोन स्टील्स की जांच करने के लिए लगा रखा था लेकिन वहाँ से भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था पत्थरों के ऊपर से फिंगरप्रिंट तो मिले थे लेकिन ये कहना मुश्किल था की ये फिंगरप्रिंट उसी गैंग के लोगों का था क्यूँकी इस घटना को अब तक एक हफ्ते का समय हो चुका था और साथ ही इस बीच बारिश भी हो चुकी थी दूसरी चीज ये चोर कोई मामूली नहीं थे अपने काम में एक्सपर्ट थे ये लोग और ये ऐसे आसानी से कोई सबूत नहीं छोड़ कर जा सकते थे भले ही अमित और उसकी टीम कोई खास सबूत नहीं ढूंढ पाई लेकिन फिर भी विक्रांत ने उन्हें वापस नहीं जाने दिया अब तक इन लोगों ने पंप लगाकर तालाब का आधे से ज्यादा पानी बाहर निकाल दिया था तालाब का तल अब थोड़ा, थोड़ा बहुत नजर आने लग गया था लेकिन अभी भी विक्रांत को पूरा तालाब खाली करवा कर देखना था तभी वहाँ से कुछ सबूत मिल सकता था विक्रांत बहुत स्मार्ट था उसने पहले ही वर्कर्स ऐसी कह दिया था की पंप चलाने के साथ ही बिजली का मीटर भी चला दो ताकि पूरा तालाब खाली करने की जरूरत ना पड़े बल्कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी पहले इस तालाब को खाली करने में खर्च की गई थी उतनी ही खर्च की जाए और उतनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च करने में जितना बिल आया था उतनी ही देर पंप चलाया जाए क्योंकि पूरी उम्मीद है कि उतने में तालाब के भीतर जो कुछ भी छुपा हुआ है सब नजर आ जायेगा